देवी भागवत सातवां स्कंध राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का कोप इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र उस जन वन में चिंता कर रहे थे उनकी खबराहट की सीमा नहीं थी इतने में एक स्वच्छ जलवादी नदी उन्हें दिखाई पड़ी देखकर वे बड़े हर्षित हुए वे घोड़े से उतर गए उसे स्वादिष्ट जल पिलाया और स्वयं भी पिया जब जल पी लेने पर उनका चित्त परम शांत हो गया तब वे नगर में जाने का विचार करने लगे परंतु दिग्भ्रम होने के कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए श्रेष्ठ ब्राह्मण को सामने देखकर राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया वे प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्र ने उनसे कहा महाराज तुम्हारा कल्याण हो यहाँ कैसे आने का कष्ट किया राजन किस अभिप्राय से इस निर्जन वन में तुम अकेले आ गए राजेंद्र शांत चित्त होकर अपने आगमन का संपूर्ण कारण बताने की कृपा करें राजा हरिश्चंद ने कहा मुनिभर एक स्थूल शरीर वाला बलवान स्वर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रोनने लगा उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा अब वह मायावी स्वर आँखों से ओझल हो गया है पता नहीं इतनी शीघ्रता से वह कहाँ चला गया मैं भी उसके पीछे लग गया था मेरी सेना किसी दूसरी ओर चली गई सैनिकों के साथ छूट जाने पर भी पर भूख और प्यास से मैं आतुर हो, मैं यहाँ आ गया बुने मैं नगर में जाने का मार्ग भूल गया हूँ सेना किधर चली गई है इसका भी मुझे पता नहीं विभो आप कृपया मार्ग बता दें जिससे मैं नगर में जा सकूं मेरे सौभाग्य से ही इस जन शून्य वन में आपका दर्शन हुआ है मैं अयोध्या का राजा हूं मेरा नाम हरिश्चंद्र है इस समय मैं राजस्वी यज्ञ के नियम का पालन करता हूं जिस किसी जिसकी जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु वह मुझसे पा सकता है ब्राह्मण बीवर यदि आप यज्ञ करने के लिए धन चाहते हों तो आप किस अयोध्या में पधारने की कृपा करनी चाहिए मैं आपकी सेवा में प्रचुर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा व्यास जी कहते हैं राजन राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर विश्वामित्र मुनि के मुख पर मुस्कान छा गई वे उनसे कहने लगे राजन यह पुण्य में पवित्र तीर्थ पापों का नाश करने वाला है महाभाग इसमें स्नान करके पितरों का तर्पण करो भूपते यह समय भी बहुत उत्तम है इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए स्वयंभुमनु ने कहा है जो महान पवित्र तीर्थ में पहुंचकर वहां स्नान किए बिना ही लौटकर चला जाता है वह आत्महत्यारा है अतयव तुम इस उत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति पर ध्यान रखते हुए स्नान दान पुण्य अवश्य करो इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा तुम तो अपने नगर को चले जाना